तो तर्क संग्रह नामक ग्रंथ में गुण लक्षण नामक अवांतर प्रकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं गुण लक्षण प्रकरण में बुद्धि नामक गुण का लक्षण एवं भेद अन्नम भट्ट जी बता रहे हैं बुद्धि नामक गुण का पर्यावाचक शब्द है ज्ञान समस्त व्यवहार हेतु जो गुण उसे ज्ञान कहा जाता है वह दो प्रकार का है स्मृति अनुभव स्मृति कहा जाता है संस्कार मात्र जन्य ज्ञान को और अनुभव कहा जाता है स्मृति भिन्न ज्ञान को अनुभव के दो प्रकार यथार्थ अयथार्थ यथार्थ अनुभव के फिर चार प्रकार प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाप्त ये चार प्रकार हैं और इसके करण के भी चार प्रकार हैं प्रमा के चार प्रकार हुए प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि और करण के चार प्रकार हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द और करण कहा जाता है असाधारण कारण को यानी व्यापारवान जो कारण है उसे कहा जाता है असाधारण कारण और वो होता है करण तो प्रमा के प्रति करण होगा जो व्यापारवान असाधारण कारण बनेगा वह तो ये जो चार करण के भेद बताए हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द इन चारों में यह करण का लक्षण रहेगा प्रत्यक्ष प्रमा का जो व्यापारवान असाधारण कारण होगा उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाएगा आगे बताया जाएगा प्रत्यक्ष खंड के समाप्ति पर कि वह प्रत्यक्ष प्रमा का व्यापारवान असाधारण कारण रूप करण बनता है कौन जो ये हैं इंद्रिया इसलिए इंद्रिया प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमा के करण का नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमिति प्रमा का व्यापारवान असाधारण कारण होता है अनुमान प्रमाण उसे अनुमान खंड के अंत में बताया जाएगा और उपमिति प्रमा का व्यापारवान असाधारण कारण उपमान प्रमाण होगा उसे उपमान खंड के अंत में बताया जाएगा और एक शब्द खंड है उसमें शाब्दी प्रमा शाब्द जो प्रमा है उस प्रमा के प्रति व्यापारवान असाधारण कारण बनने वाला जो आप तो वचनात्मक शब्द हैं वह करण बनेगा उसे शब्द प्रमाण कहा जाएगा ये शब्द खंड के अंत में कहेंगे इस प्रकार ये करण के चार प्रकार बता दिए गए करण का लक्षण बताने वाले वाक्य में एक कारण पद आया इसलिए कारण का लक्षण बताया गया कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम कार्य की उत्पत्ति के उत्पत्ति क्षण से अव्यपूर्वक क्षण में जिसकी उपस्थिति अवश्य भाविनी है उसे कारण कहा जाता है और जो ये कारण का लक्षण बताया गया उसमें कार्यपद आया तो कार्य पदार्थ को बताने के लिए कार्य पदार्थ का लक्षण करने वाला वाक्य आया कार्यम प्राग्भाव प्रतियोगी चार प्रकार के अभावों में से उत्पत्ति से पहले वस्तु का जो अभाव उसे कहा जाता है प्राग अभाव और उस प्राग अभाव का प्रतियोगी होगी उत्पन्न होने वाली वस्तु उसे कहा जाता है कार्य प्राग अभाव प्रतियोगित्व कार्य से लक्षणम ये कार्य का लक्षण बताया गया और ये जो कारण हैं उसके अवान्तर तीन भेद होते हैं तर्कशास्त्र में समुवायी कारण असमुआ कारण निमित्त कारण ये तीन प्रकार कारण के हैं इनमें से समवायि कारण कहा जाता है जिसमें समवाय सम्बंध से कार्य उत्पन्न होकर के रहता है उसे कारण कहते हैं यवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समयी कारण यस्मिन् यवेतम यानी समवाय सम्बंधेन वर्तमान सत् कार्य उत्पद्य तो जिसमें समु संबंध से उत्पन्न होता हुआ कार्य रह रहा है उसका नाम है समु कारण उदाहरण के लिए बताया गया था कि पट कार्य है वह समवाय संबंध से तंतुओं में रहता है और तंतुओं से ही उत्पन्न होता है तो तंतुओं से उत्पन्न होता हुआ पट तंतुओं में समु संबंध से रह रहा है इसलिए पटात्मक कार्य का समवायी कारण माना जाएगा किसको तंतुओं को और पटस् स्वगत रूपादे और पट को समवायी कारण कहा जाएगा अपने में समु संबंध से रहने वाले रूपादि गुणों को गुणों के प्रति कारण पट भी होगा पट कार्य है उसका समवाहीिक कारण है तंतु और पट स्वयं भी समवाही कारण है वह किसका समूह कारण है रूपादि गुणों का और आदि शब्द से लेना कर्म का भी जो पट में संकुंचन आदि कर्म हो रहा है उस कर्म का समय कारण भी कौन है पट पट ही है तो पट के यानि वस्त्र के जो रूपादि गुण है वे उत्पन्न होंगे पृथ्वी है न पट और पृथ्वी रूप द्रव्य में रहने वाले रूपादि चारों पाकज हैं और अनित्य है अनित्य होने से उत्पन्न होंगे उत्पन्न होंगे तो समय संबंध से उत्पन्न हुआ पट आ, आ, आ, क्या नाम समु संबंध से उत्पन्न हुए जो गुणादि हैं वे किस में रहेंगे पट में रहेंगे तो पट को कहा जाएगा गुणादि कार्यों के प्रति समु कारण और पट रूपी कार्य के प्रति अवयवी कार्य के प्रति उसका अवयव द्रव्य समुहिक कारण होता है और अवयवी द्रव्य अपने गुणादि कार्य के प्रति कारण होता है समूह कारण इसलिए दो उदाहरण दिए ना कि गुणादि के प्रति अवयवी द्रव्य कारण बनेगा और अवयवी द्रव्य स्वयं भी कार्य है उसका समूह कारण बनेगा उसके अवयव तो द्वेणुक भी एक अवयवी द्रव्य है इसलिए वो भी कार्य है अवयवी द्रव्य को द्रव्यात्मक कार्य कहा जाता है कार्य तीन प्रकार का होता द्रव्य भी अवयवी भी द्रव्य वो भी कार्य कहलाएगा और गुण भी कार्य होते हैं अनित्य गुण और कर्म ये कार्य कोटि में आते हैं तो इनका समुवायिक कारण कौन होगा बाकी सामान्य तो नित्य हैं। विशेष विनित्य हैं, तो भावात्मक पदार्थ ये पांच ही है ना, और एक समुवाय है, छ हैं भावात्मक पदार्थ तो उनमें से तीन कार्य में आता हैं, तीन में भी द्रव्य जो है ना सभी के सभी द्रव्य भी रुगुण भी कार्यकोटि में नहीं आएंगे कुछ जो अनित्य द्रव्य हैं वे कार्यकोटि में आएंगे और कौन अनित्य द्रव्य हैं इसे पहले बता चुके हैं द्रव्य लक्षण प्रकरण में कौन है अनित्य द्रव्य हाँ पृथ्वी जल तेज वायु जो अनित्य हैं दिनुकादि कार्यात्मक पृथ्वी जल तेज ये अनित्य द्रव्य हैं वो कार्य रूप द्रव्य हैं वे अवयवी कहलाते हैं और नित्य द्रव्य है ये आकाश आदि पांच और ये पृथ्वी आदि के परमाणु और गुण में भी कुछ गुण नित्य हैं कुछ अनित्य हैं इसमें बताया था कि जो रूपादि हैं जलादि में रहने वाले नित्य भी हैं अनित्य भी है नित्य जलादि में रहने वाले नित्य हैं अनित्य जलादि में रहने वाले अनित्य हैं नित्य जलादि है परमाणु वे नित्य हैं और नित्य जलादि में रहने वाले रूपादि नित्य हैं और अनित्य द्वेणु कादि रूप जलादि में रहने वाले रूपादि को अनित्य कहा जाएगा इस प्रकार गुण भी नित्य अनित्य दोनों प्रकार कर्म तो अनित्य ही होता है ये तीन भावात्मक कार्य में तीन ही कार्य होता है बाकी जो तीन पदार्थ है भावात्मक सामान्य विशेष समह ये नित्य है जो उद्देश ग्रंथ गया पहले उसमें बताया गया है ना कि सामान्य दो प्रकार का हर वो नित्य ही है और आपका जो विशेष विशेषास्तवनता एव नित्य द्रव्य वृत्तों विशेषास्तवनता एव वे अनंत हैं यानी जितने नित्य द्रव्य उतने विशेष होते हैं लेकिन वे नित्य हैं और समवाय एक संबंध है वो भी नित्य है नित्य संबंधस समय यह समुवाय का लक्षण ही है और ये जो समुवायिक कारण असमवायी कारण बताया जा रहा है भावात्मक पदार्थों का भावात्मक कार्यों का तो येतम कार्य उत्पद्य कारणं यथा पटस्य पटस्य स्वगत रूपादे आगे हैं से कारण का लक्षण तो कारणस्य असमवायिकारण तो कार्य कारणेन वह एक अर्थ सम ये ये कारण असमवायि कारण यहाँ समवायी छपा है ना नहीं मिला कार्य कारणेन वा अर्थे समवेतम् सहेकस्में समण तत् तदसमवायी कारण इसमें समवायि कारण छपा है होना चाहिए असमवायी कारण अछूट गया समय कारण ही छपा है ये छोटी पुस्तक है कि उसमें तो असमय छपा है ना हा हा तो छोटी वाली तो उसमें अ छूट गया है छोटी वाली में तो समवायी कारण का तो लक्षण हो गया है ये समवेतम कार्य उत्पद्यते तथा समवायी कारण अब समय कारण के बाद तीन कारणों में से क्रम आता है दूसरे कारण का दूसरा कारण है असमवायी कारण असमवायिक कारण का लक्षण बताया जा रहा है ये कार्यण कारणेन वह एक अर्थे समवेत तत्मवायिकणम ऐसा लगाना यत। हाँ समवेतम सत है कि नहीं हाँ समेतम सत यदयी कारण तद असमवायी कारणम द पूरा रहेगा तो उदाहरण है तो पट का समयी कारण कौन है पट का समय कारण है तंतु उसके अवयव अवयवी द्रव्य के समयी कारण होते हैं अवयव द्रव्य तो तंतु अवयव है और पट अवयवी है इसलिए पट रूपी अवयवी द्रव्य के समवायी कारण होंगे तंतु उन्हें समय कारण कहा जाएगा और असमवायी कारण कौन होगा पट का समवायी कारण तो है तंतु अवयवी द्रव्य के समवाही कारण होंगे उनके अवयव और असमय कारण कौन होगा तो असमयी कारण को कालक्षण जिसमें घटेगा उसे कहा जाएगा असमयी कारण तो असमयी कारण का लक्षण है कार्यण सह एक अर्थे समवेत सत यण तद असमयी कारण तो कार्य सह इसमें कार्य शब्द से लीजिए तंतुओं का जो कार्य है पट तो कार्यन यानि पटेन सह का अर्थ निकलेगा पट के साथ एक अर्थ यानी जहां पट समय सम्बंध से रहता है पट जहां समवेत है यानि समु संबंध से रह रहा है तो पट समय सम्बंध से कहाँ रहेगा अवयवी द्रव्य समय संबंध से अपने अवयवों में रहता है समुवायिक कारण में रहता है कार्य समय संबंध से अपने समुवायी कारण में रहता है इसलिए कार्य समवेत कहलाएगा कहाँ समुवायी कारण में तो कार्य है पट और वह जहाँ समवेत है, कहाँ समवेत है तंतुओं में तो पट समवेत तंतु समवेत पट कहलाएगा यानी तंतुओं में समवाय सम्बन्ध से रहने वाला पट उसे तंतु समवेत पट कहेंगे और वहीं पर जो समय सम्बन्ध से रहता है जहाँ पटात्मक कार्य समु संबंध से रह रहा है यानी समवेत है वहीं पर समय सम्बन्ध से जो रह रहा हो तो वहाँ पर समवाय संबंध से तंतु तंतुओं में रहने वाला और कौन है तो तंतु स्वयं भी द्रव्य हैं तो द्रव्य में सम्वय संबंध से गुण रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो जैसे पट के पट के रूपादि गुण पट में रहते हैं समवाय संबंध से ऐसे तंतुओं के रूपादि गुण तंतु में समवाय संबंध से रहेंगे उन्हें भी तंतु समवेत कहा जाएगा और पट को भी तंतु समवेत कहा जाएगा तो तंतु में समवेत पटादि भी हैं पट भी हैं और रूपादि गुण भी हैं रूपादि में आदि शब्द से बाकी गुणों को लेना जो जो तंतुओं में रहते हैं तो संयोग भी तंतुओं का जब संयोग होता है तो पट बनता है ना। ऐसे बिखरे हुए जो तंतु हैं अलग अलग असंयुक्त उनसे पट यानी वस्त्र नहीं बनेगा संयुक्त तंतुओं से वस्त्र बनता है तो तंतुओं का आपस में जो संयोग हुआ वह संयोग भी रूपादि में आदि शब्द से ग्राह्य गुण है संयोग का भी 24 गुणों में नाम आता है ना, तो संयोग ये गुण है और वह रह रहा है तंतु रूप द्रव्य में वो रहेगा समवाय संबंध से तो तंतुओं में सम्वाय संबंध से रह रहा है तंतुओं का संयोग वो संबंध से रहेगा तो दो हो गए तंतु समवेद तंतु हुआ एक अर्थ तो एकस्मिन अर्थे शब्द से लेंगे तंतु रूपे एकस्मिन अर्थे तो तंत्वात्मक एक ही वस्तु में पदार्थ में समवेत है कार्य शब्द से ग्राह्य पट भी और संयोग भी तंतुओं का संयोग भी तंतु समवेत है तो माना गया दो को तंतु समवेत कार्य को भी यानि पट को भी और तंतुओं के संयोग को भी तो कार्यण सह एक अर्थे समवेतम्। इस शब्द से लिया जाएगा तंतुओं के संयोग को पट के साथ एक ही अर्थ में यानि तंतुओं में जो समुवाय सम्बन्ध से रह रहा है जहाँ पट रूपी कार्य समवाय सम्बन्ध से रह रहा है वहीं पर समय सम्बन्ध से जो रह रहा है उसे कहा जाएगा कार्यन सह एक अर्थे समवेतम् और समवाय संबंध से रह करके पट रूपी कार्य का वो कारण भी बन रहा है पट रूपी कार्य के प्रति कारण भी बन रहा है ना कौन तंतुओं का संयोग यदि तंतुओं का संयोग न हो तो पट रूपी कार्य न बने इसलिए तंतुओं का संयोग पटात्मक कार्य के प्रति कारण भी है इसलिए यत कारणम इसमें यत कारणम शब्द से लिया जाएगा संयोग को जो पट समुदाय संबंध से जहां रह रहा है वहीं पर समवाय सम्बन्ध से रहता हुआ पटात्मक कार्य के प्रति कारण बने तत् वो संयोग असमवायी कारण कहलाएगा किसका पट का तंतु तो है समवायी कारण और तंतुओं का संयोग है पटात्मक कार्य का असमवायी कारण असमुवायिक कारण तो इस प्रकार ये दो हो गए समुवाई कारण एक और असमवायिक कारण दूसरा हाँ तो ये तो ये तो के कारण। हाँ हाँ पतार इसलिए तो कारण है तो उसे इसलिए कि पट संयोग में समवाय सम्बंध से नहीं रहता पट रूपी जो कार्य है ना वो तंतु समवेत नहीं है समय समवायी कारण का लक्षण क्या है उत्पन्न हुआ कार्य समाय संबंध से जहाँ रह रहा है हाँ समवेत का मतलब समवाय सम्बन्ध से रह रहा है उसे समवायी कारण कहेंगे तो पट समय सम्बंध से तंतुओं में नहीं रहता इसलिए तंतु उसका समु कारण क्या नाम है संयोग में नहीं रहता समु संबंध से संयोग में पट नहीं रहता है इसलिए तंतु संयोग पट का समुवायी कारण नहीं होगा कारण तो है ये तीनों कारण के बिना पट नहीं बनेगा समवायिक कारण जो तंतु है उनके बिना भी नहीं बनेगा तंतु संयोग के बिना भी नहीं बनेगा और जो निमित्त कारण बताए जाएंगे उनके बिना भी नहीं बनेगा लेकिन सभी को नहीं कहा जाएगा पट का समुवायिक कारण ही समवाही कारण का जिसमें लक्षण घटेगा वो समवाही कारण असमवा कारण का लक्षण जिसमें घटेगा वह असमवा कारण और समवायिक कारण और असमवायिक कारण दोनों से जो विलक्षण होगा समवाहीिक कारण का भी असमवायिक कारण का भी लक्षण जिसमें नहीं घट रहा है लेकिन कारण बन रहा है उसे निमित्त कारण कहा जाएगा इन दोनों कारणों से भिन्न कारण को निमित्त कारण कहेंगे तो तीनों के बिना भी समयी कारण के बिना भी असमयी कारण के बिना भी और निमित्त कारण के बिना भी कोई कार्य नहीं होगा ये तीनों कार्य तीनों कारण होना जरूरी है कार्य के प्रति हा हाँ? संयोग भी हा तो संयोग गुणात्मक कार्य है वो भी तंतुओं में समवाय संबंध से उत्पन्न होकर के रहता है इसलिए संयोग रूप कार्य के प्रति भी तंतु समवाई कारण है ये नहीं कि पट के ही समवाही कारण है संयोग के भी समवाही कारण है और तंतु जो है पट के पट के प्रति समुवाही कारण है और तंतु संयोग के प्रति भी समुवाही कारण है पट संयोग के प्रति पट में त, आ, संयोग का समवाही कारण पट के समवा कारण का लक्षण संयोग में घट रहा है कैसे घट रहा है लेकिन संयोग में घट का समवाय सम्बन्ध से रहना जरूरी है यदि संयोग को असम कारण कहेंगे तो तंतुओं को घट का समय कारण क्यों कहते हैं कि घट तंतु में समवा संबंध से रहता है ऐसे तंतुओं में समु संबंध से यदि रहेगा संयोग में तो संयोग को भी घट का समु कारण कहा जाएगा लेकिन संयोग में कभी भी समुवाय संबंध से घट नहीं रहेगा क्यों कि गुण द्रव्य में समु संबंध से रहता है द्रव्य गुण में समवाय संबंध से नहीं रहता तो संयोग तो गुण है और उसमें घट रूपी द्रव्य पट रूपी द्रव्य संयोग संबंध समवाय संबंध से नहीं रहेगा हाँ वो गुण है वो इसलिए उसमें तो समवाय संबंध से नहीं रहेगा गुण भी और द्रव्य भी रह रहे हैं तंतुओं में समवाय सम्बंध है, पट रूपी द्रव्य भी समय सम्बन्ध से रह रहा है और संयोग भी समवाय संबंध से रह रहा है इसलिए संयोग का भी समुवायिक कारण तंतु है और पट का भी समुवाई कारण तंतु है और संयोग तंतुओं का संयोग पट के प्रति कारण है लेकिन समवायी कारण नहीं असमवायी कारण है असमवायिक कारण का लक्षण उसमें घट रहा है वो है कार्य जहाँ समवाय संबंध से रहता है कार्य यानी पट जहाँ समवाय संबंध से रहता है तो कहाँ रहता है तंतुओं में पट समय संबंध से रहता है और वहीं पर समवाय संबंध से रहता हुआ जो पटात्मक कार्य के प्रति कारण बने उसे कहा जाएगा कारण वो है तंतुओं का संयोग तंतुओं में समय संबंध से रह करके तंतुओं में समय संबंध से रहने वाले पट का असमवायी कारण है ये असमवा कारण का लक्षण तंतु संयोग में घट गया पट के प्रति तंतु संयोग असमय कारण हुआ ऐसे पट का जो रूप है उस पट के रूप के प्रति असमवायिक कारण बनेंगे तंत्रों के रूपादी गुण पट के रूपाधि गुणों के प्रति असमवा कारण बनेंगे उसमें यह लक्षण नहीं घटेगा कार्यण सह एक अर्थे समयतम सत्कारणम असमवायी कारण तो पट रूपादि को कहा जाएगा कार्य और उसके प्रति असमवायी कारण कौन है पट रूपादि कार्यों का समवायी कारण तो बनेगा पट पट समवायी कारण पट रूपादि पट का रूप भी उत्पन्न हुआ है ना इसलिए कार्य है तो पट रूपात्मक कार्य का समवायी कारण होगा पट क्योंकि पट का वो गुण है वो समवाय सम्बन्ध से पट में रहेगा और असमवायी कारण कौन होगा पट रूपात्मक गुण का तो तंतुओं का रूप जैसा तंतुओं का रूप है ऐसा ही पट का रूप बनेगा पट का रूप और तंतुओं का रूप एक जैसा रहेगा हाँ वो कार्य है हा कर्म क्रिया को कहता है जो सात पदार्थ है ना उसमें कर्म शब्द का अर्थ है क्रिया क्रिया क्रिया अलग है गुण अलग है कार्य तो उत्पन्न होने वाले पदार्थ को प्राग अभाव प्रतियोगी को कार्य कहा जाता है कार्य का लक्षण किया ना कि प्राग अभाव प्रतियोगी वो केवल क्रिया ही नहीं होती प्राग अभाव का प्रतियोगी गुण भी होगा प्राग अभाव का प्रतियोगी द्रव्य भी होगा अनित्य जो जो है और प्राग अभाव का प्रतियोगी कर्म भी होगा वो तो कार्य विशेष है कर्म और कार्य शब्द सामान्य है वह द्रव्य गुण कर्म तीनों के लिए आएगा और कर्म शब्द केवल क्रिया के लिए क्रियात्मक कार्य को बताएगा तो पट रूप ये हैं कार्य उसका समवायी कारण होगा वह जहाँ समवाय सम्बन्व से रह रहा है वह तो पट का रूप समय समंध से कहाँ रहेगा पट में इसलिए पट को कहा जाएगा पट रूप का कारण और पट रूपात्मक कार्य का असमवा कारण कौन होंगे तंतुओं के रूप तंतुओं का जो रूप है वह असमवाय कारण बनेगा अब ये तंतुओं के रूप में पट रूप का असमवायिक कारणत्व तो है तो असमवा कारण का लक्षण घटना चाहिए ना, तो ये जो है कार्य सह एक अर्थे समवेतम सत्कारणम असमवाय कारणम ये लक्षण नहीं घटेगा क्योंकि कार्य शब्द से तो फिर पट के रूप को पकड़ना पड़ेगा और वो जहाँ समवाय सम्बन्ध से रहता है वो पट में रहेगा समवाय सम्बन्ध से और वही समय संबंध से रहता हुआ जो कारण है तो तंतुओं का रूप तो समय संबंध से तंतुओं में रहेगा न कि पट में और कार्य तो रह रहा है समय संबंध से पट में और जो कारण बन रहे हैं तंतुओं के रूप वह तंतुओं में रह रहे हैं इसलिए कार्य न सह एक अर्थे समवेतम सत्कारणम ये असमवायी कारण का लक्षण तंत्र रूप में नहीं घटेगा पट रूप के प्रति इसके लिए जोड़ दिया कारणे वा कारणेन वा तो ये जो कारणे जोड़ा है ना कारणे तो कारणे शब्द बता रहा है तो कारण शब्द से लेना समुवाई कारण को कारण यानी समवाई कारण जिसका असमवायिक कारण आपको निश्चित करना है जिसके असमवायिक कारण को निश्चित करना है उसके समवायी कारण को कारण शब्द से लीजिए तो पट रूप के असमवायिक कारण को निश्चित करना है कौन है पट रूप का कारण तंतुओं के रूप को बताना है इसलिए लक्षण वाक्य में जो कारणे न पद है वह किसको बताएगा तंत्रों के समवाही कारण को एक पट रूप के कारण को कार्य है पट का रूप और उसका जो समवाही कारण उसे कारण शब्द से लेना तो पट रूप का समवायी कारण है पट तो कारणे न सह यानि पटे सह एक अर्थे समवेतम् तो कारण शब्दित पट रूप का समवायी कारण शब्दित जो पट वह जहाँ समवाय समं से रहता है वहीं पर समवाय समं से रहता हुआ जो पट रूप के प्रति कारण बने उसे कहा जाएगा असमवायी कारण तो पट रूप का समवायी कारण पट जहां पर समवाय सम से रह रहा है कहां पर रह रहा है तंतुओं में वहीं पर तंतुओं का रूप भी समवाय सम से रह रहा है समवेत है तो समवेत होता हुआ कारण बन रहा है किसका पट रूप का इसलिए तंतों के रूप को पट रूप का असमवायी कारण कहा जाएगा तंत्रों के रूप में पट रूप के असमवायिक कारण का लक्षण घटाते समय वो घटेगा कारणेन सह एक अर्थे समवेतम सत यत कारणम तत् असमवायी कारणम ये लक्षण घटेगा इसलिए कार्य न कारणे नो पद जोड़ दिए हैं गुण और कर्म में गुण और कर्म के असमवाय कारण का लक्षण घटाते समय कारणे न ये जोड़ना पड़ेगा गुण का असमवाय कारण निश्चित करते समय कारणे न ये पद जोड़ना पड़ेगा कारणे न ये पद जोड़ना पड़ेगा और बाकी में तो द्रव्यात्मक जो कार्य है उसमें कार्य न सह एकस्मिन अर्थे समवेतम सत्यत कारणम तद असमवायी कारणम ये लक्षण घटेगा इसलिए दो उदाहरण बताए हैं एक द्रव्य रूप कार्य का उदाहरण और एक गुणात्मक कार्य का उदाहरण तो द्रव्य रूप कार्य का उदाहरण है पट के प्रति तंतु संयोग असमवा कारण है तो ये कहा तो तंतु संयोग पटस्य पट है द्रव्यात्मक कार्य उसके प्रति असमवायी कारण बना तंतुओं का संयोग उसमें कार्यण सह एकस्मिन अर्थे समवेतम सत्कारणम असमवायी कारणम ये लक्षण घटा और दूसरा उदाहरण है तंत रूपम पट रूप तो पट रूप ये कार्य है ये गुणात्मक कार्य है और गुणात्मक कार्य के प्रति कारण है कौन तंतुओं का रूप असमवायी कारण तो उसमें लक्षण घटेगा कारण सह एक अर्थे समवेतम सतो यद कारणम तद असमवायी कारण ये लक्षण घटेगा तंतुओं के रूप में पट रूपात्मक गुण रूपी कार्य के प्रति असमवायी कारण का आगे हैं आपका निमित्त कारण का लक्षण इसकी चर्चा कल होगी